पातंजल योग प्रदीप सदर्शन समन्वय पुरुष बंध और मोक्ष यह बंध और मोक्ष भी वास्तव में प्रकृति के कार्य चित्त में ही होते हैं पुरुष स्वयं स्वरूप से सदा असंग है वह न बद्ध होता है न मुक्त जैसे तस्मान न बद्यतेधा न ना मुच्यते नापि संसर कच्चि संसरति बद्धते मुच्यते च नाना श्रेया प्रकृति इसलिए साक्षात ना कोई बद्ध होता है ना कोई छूटता है ना कोई जन्मांतर में घूमता है प्रकृति नाना देव मनुष्य पशु आदि शरीर में आश्रय वाली घूमती बंधती और छूटती है प्रकृते क्रिय गुण कर्मा सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताह मनते तत्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभाग गुणागुणेश वर्तनते इतम सज्जते संपूर्ण कर्म, कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए हुए हैं तो भी अहंकार से मोहित हुए अंतकरण वाला पुरुष मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है परंतु हे महाबाहो गुण विभाग पाँच स्थूलभूत पांच तन्मात्राएँ पांच कर्मेंद्रियाँ पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ पाँच, पाँच, पाँच शब्द विषय मन अहंकार बुद्धि चित्त और कर्म विभाग इनकी परस्पर की चेष्टाएं के तत्व को जानने वाला ज्ञानी पुरुष संपूर्ण गुण गुणों में बरत रहे हैं ऐसा जानकर आसक्त नहीं होता अज्ञान जो बंधन का कारण और ज्ञान जो मोक्ष का कारण है तथा धर्म अधर्म जो संसार के कारण है ये सब बुद्धि के धर्म हैं इनका साक्षात संबंध बुद्धि से है क्योंकि परिणाम बुद्धि में होता है न कि अपरिणामी पुरुष में इसलिए इनका फल बंध मोक्ष और संसार का भी साक्षात संबंध बुद्धि से है पुरुष बंध मोक्ष और संसार में भी एक रस रहता है बुद्धि में भेद होता है अज्ञान में जो अवस्था बुद्धि की होती है ज्ञान में उससे भिन्न हो जाती है पुरुष बुद्धि का दृष्टा होने से बुद्धि के आकार से अपने को मित्र न समझने के कारण उन अवस्थाओं को अपनी अवस्थाएं समझ लेता है किंतु वास्तव में वे अवस्थाएं उसकी नहीं बुद्धि की है इसलिए बंध मोक्ष और संसार का संबंध बुद्धि से है जो प्रकृति का रूपांतर है ऊपर बतलाए हुए प्रकार के अनुसार बुद्धि का पुरुष के साथ परंपरा संबंध है इसलिए बुद्धि के धर्म पुरुष में आरोपित कर लिए गए हैं जैसे योद्धाओं की जीत हार राजा की जीत हार समझी जाती है प्रकृति जिस प्रकार अपने को बांधती और छुड़ाती है कारिकाकार उसको निम्न प्रकार से बतलाते हैं रूपे रूप सप्तभिव तू बंधात्यात्मांत्मना प्रकृति शव च पुरुषार्थम प्रति विमोच रूपेण। प्रकृति स्वयं अपने आप को सात रूपों धर्म अधर्म अज्ञान वैराग्य अवैराग्य ऐश्वर्य और अनैश्वर्य से बांधती है और वहीं फिर पुरुषार्थ के लिए पुरुष का परम प्रयोजन मोक्ष संपादन करने के लिए एक रूप ज्ञान रूप से अपने आप को छुड़ाती है